निशतवर्ण कर्णगूर्णद्विरेफा वरीकोरोनदा गिरीशिरीसुताभ्या लालितमे सजनभ विघ्नराज महाराण तेजस तिनयना रक्तांबरोसिनीतिराजमानपुषोराटेखरा हस्तरीक्षुधनुणी सुमशर पाशंव्रतीचक्रस्त सुंदरी भूतां भजे माता मरकतश्याम मातंगी मदसाइिनी कटाक्षकल्याणी कदंबरूवासी श्रीराम जय राम जय I don't know. से प्रकट हुए ऐसी कथा आती है अरण्य मंथन से उत्पन्न श्री सुखदेव जी को व्यास जी अपना पुत्र मानते हैं और पुत्र के मुंह से ग्रस्त होकर यह चाहते हैं कि हमारा पुत्र गृहस्थ आश्रम में जाए और हमें पुत्र सुख प्रदान करे और ये जो पुत्र है सुखदेव ये विरक्त है संसार में नहीं आना चाहता विरक्त होकर सन्यासी बनकर वन बन में जाना चाहता है तो बहुत अधिक आग्रह करके व्यास जी ने सुखदेव जी को देवी भागवत पढ़ाई देवी भागवत पढ़ने के पश्चात भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और वो गृह आश्रम में जाने के लिए राजी नहीं हुए तो उनको ज्ञान देने के लिए ब्यास जी ने राजा जनक के पास भेजा राजा जनक ने पहले उनकी परीक्षा ली इसको दृढ़ वैराग्य है या नहीं तो अपने रजवास में रखा सुंदर सुकुमल सैया उनको विश्राम करने के लिए प्रदान करवाई नारियों ने हाव भाव कटाक्ष से उनको मोहित करना चाहा, किंतु वे परम एकाग्र अंतर्मुख ही बने रहे तो राजा जनक ने उनसे बुलाकर वार्तालाप किया और उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए बोले हम यहाँ पर आए हैं आपसे विचार विमर्श करने के लिए हमारे पिता चाहते हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ पर हमें अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने आपके पास हमको भेजा है तो आप क्या हमारा कर्तव्य है बताइए तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में दोष क्या है ये आप बताइए उन्होंने तो कहा दोष क्या है गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान है जहां कर्म करोगे कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा कर्म से जन्म और जन्म से पुनः कर्म फिर जन्म फिर कर्म जन्म कर्म के चक्र में पड़ना गृहस्थाश्रम में होता है और गृहस्थाषा में कोई सुख शांति भी नहीं है आप राजा हैं आपको राज्य का सुख तभी मिल सकता है जब आपके मंत्री आपके अनुकूल हों, आपके पास कोष हो आपके पास सेना हो आपका कोई प्रबल शत्रु न हो आपके अंतरपुर में जो रानियां हैं वो आपके अनुकूल हों आपके कुटुंबी सब अनुकूल हों तब तो आपको सुख मिलेगा इनमें से यदि कोई भी वस्तु प्रतिकूल हो गई तो आपका राज सुख रहेगा नहीं तो ये जो राज सुख है ये साधन सापेक्ष साधन सापेक्ष जो सुख होता है वो वस्तुतः सुख नहीं है दुख ही है वास्तव में हमको सुख लोक में तब अनुभूत होता है जब हमारी इंद्रियों के साथ अनुकूल विषय का संपर्क होता है जो वस्तु हम चाहते हैं चाहे वो शब्द हो स्पर्श हो रूप हो रस हो गंध हो तो इनके दो रूप हैं एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल प्रतिकूल शब्द से दुख होता है अनुकूल शब्द सुनने से सुख होता है स्पर्श प्रतिकूल हो तो दुख होता है अनुकूल हो तो सुख होता है रूप भी अनुकूल हो तो सुख मिलता है दुख और प्रतिकूल हो तो दुख मिलता है रस भी भोजन अगर स्वादिष्ट है तो सुख मिलता है यदि उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए नमक ज्यादा कम हो जाए मिर्च मसाला ज्यादा हो जाए या न हो तो दुख होता है और अपने अनुकूल हो तो सुख होता है और इसी तरह से गंध भी सुगंध से सुख होता है दुर्गंध से दुख होता है तो ये दोनों चीजों में से एक अनुकूल विषय जब मिलता है और इंद्रियों के साथ उनका संयोग होता है तो सुख मिलता है अब उसमें भी हमारा मन यदि स्वच्छ है उस समय प्रसन्न है तो अनुकूल विषय के प्राप्त होने पर हम सुखी हो सकते हैं अब आप सोच लीजिए आपके मन में इच्छा हुई कि हम खीर खाएं, और बड़े प्रेम से आपकी पत्नी ने खीर बनाई मेवा डाला बड़ा सुगंधित स्वरूप बना था सामने आई आपने उसको खाने का जैसे ही मन किया वैसे ही खबर आई कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर गया या जो मुकदमा चल रहा था वो हाँ आप हार गए और यदि आप मिनिस्टर हैं तो वहां से आपसे इस्तीफा मांग लिया गया तो वो खीर अच्छी लगेगी क्या तो मन की भी प्रसन्नता चाहिए मन प्रसन्न हो अनुकूल विषय की प्राप्ति हो और वो सदा मिलता रहे अब फिर ये भी बात है यही विषय कभी सुख देता है कभी दुख देता है जैसे खीर कई ले आपने खीर बनाई बनवाई सामने थाली आई पत्नी ने परोस दिया आपने बड़ी रुचि से उसको खाया फिर वो जब आप तृप्त तो हो गए तो एक कटोरी और ले आई इतना और खा लो आपने वो भी खा लिया फिर एक कटोरी ले आई फिर एक कटोरी तो आपको गुस्सा आने लगा उस खीर को देखते ही <laughs> कहने लगे मान ही आने भी <laughs> तो वो आपके अनुकूल जब तक रही तब तक तो अच्छी लगी और जहां देखा कि हमारे लिए घाता से हो रही है तो फिर अच्छी नहीं लगती है तो ये सुख जो है साधन सापेक्ष है और एक सुख है जो साधन सापेक्ष नहीं है वो क्या है ब्रह्मानंद। ब्रह्म का जो आनंद है वो साधन सापेक्ष नहीं है ब्रह्म भी ये माना जाता है कि जब तक परोक्ष रहता है तब तक उसके लिए भी साधन की अपेक्षा होती है कि भगवान की भक्ति करो भजन करो तब सुख मिलेगा पर जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और ये समझ में आ जाता है कि वह हमारी आत्मा से सर्वथा अभिन्न है प्रत्यक्ष चैतन्य रूप है और ये निश्चय है कि मनुष्य का जो जहाँ प्रेम होता है प्रिय वस्तु के संपर्क से ही सुख मिलता है कोई भी व्यक्ति हो चाहे पदार्थ हो जिससे भी आपका प्रेम होगा उसके मिलने से सुख होगा तो प्रिय क्या है और अप्रिय क्या है इस पर यदि आप विचार करें तो प्रिय वो है जो हमारा है जिसमें हमारी ममता है वो हमको प्रिय होता है आप समझ लीजिए नोट आपके पकड़ पॉकेट में है तो ये जब तक दूसरे के पॉकेट में था तब तक आपका उससे प्रेम नहीं था जब तो आपके पॉकेट में आया तब आप कहते हैं हमारा आया है। तब उससे आपका प्रयोग एक बैंक के मैनेजर के यहां हम ठहरे थे तो वो ऊपर ठहरा था और बैंक नीचे था रोज घूमने जाते थे एक दिन घूम कर लौटे तो उसने पूछा महाराज आप बैंक देखोगे तो हमने कहा तुम्हारी इच्छा तो देख लेंगे तो बैंक ले गया और उसने पार और जो पारमानी खोली तो उसमें लाखों करोड़ों के नोट रखे हुए थे तो मैनेजर बोला कि महाराज ये मेरी तालीम है मेरे हाथ में इतना रुपया है हमने पूछा एक में से पांच रूपये निकाल सकते हो बड़े हथकड़ी भर जाएगी हम तो क्या तो तुम्हारा क्या है जब तक ये तुम्हारा ना हो जाए तब तक तुम्हारे सुख का साधन नहीं हो सकता तो जो वस्तु ममतास्पद होती है जिसमें हमारा मेरापन होता है उसको देखने से उसको प्राप्त करने से सुख होता है और मेरा जो होता है वो मैं के संबंध से होता है तो जो मैं है उसी का नाम आत्मा है आत्मा से संबंधित को ही आत्मीय कहते हैं तो जिसके संबंध से आत्मीय प्रिय हो जाता है उसमें हमारा स्वाभाविक प्रेम है उदाहरण के लिए समझ लीजिए मोती चूर का लड्डू है चने के चूर्ण से मोतीचूर का लड्डू बनता है उस मोतीचूर के लड्डू में शक्कर मिला दी जाती है उसको भूज के घी में शक्कर डाल दी जाती है तो वो जो सूखा चना का चूर्ण है वो भी मीठा हो जाता है तो चने के चूर्ण में जो मिठास है वो शक्कर के संबंध से सकर्म से मिठास इसी तरह से आत्मा में सत है आत्मा के संबंध से सत नहीं है तो उस आत्मा में जब हमारा स्वाभाविक प्रेम है तो उस प्रेम से उस प्रिय वस्तु से मैं आनंद भी स्वाभाविक है इसलिए उपनिषदों में आया मैत्री जी मैत्रीय से याज्ञ ब ने कहा नवा अरे पथ्यु कामाय पतिप्रियो प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो प्रियो भवती है मैत्री पति के लिए पति प्यारा नहीं होता आत्मा के लिए पति प्यारा होता है नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवती आत्मनस्तु कामाये जाया प्रिय भवती जाया के लिए जाया प्यारी नहीं होती अपने लिए जाया प्यारी, प्यारी होती है। नवारे पुत्र पुत्रस्थ कामाए पुत्र प्रियो भवती आत्मनस्त कामाए पुत्र प्रियो भवती पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं होता आत्मा के लिए पुत्र प्यारा होता है स्वाभाविक बात है जब तक किसी के बेटा नहीं होता तो पुत्र के लिए लोग जाते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं देवताओं की मनौती बनाते हैं और डॉक्टरों वैद्यों के पास जाते हैं किसी तरह से बेटा हो जाए अब जब बेटा हो जाता है तो सोचते हैं कि ये बड़ा हो जाए पढ़ लिख थोड़ा बड़ा हुआ पढ़ा लिखा जब पढ़े लिख के आया तो सोचते हैं कि इसकी शादी कर दें। अब शादी कर दिया घर में बहू आ गई बहुत धाम धाम से शादी होती है खूब बाजे बजते हैं धाम होती सब रिश्तेदार नातेदार बुलाए जाते हैं अब बहू आती है सच धज के तो सब देवताओं को प्रणाम करवाते हैं, है पूर्वरोनाम करवाते हैं सब लोग व्यवाह करके चले जाते हैं सासों जी कहती हैं बहू रानी तुम तो बैठी रहो हम घर का सब काम संभाल रहे हैं तुम कोई चिंता मत करो बहू रानी सोचती बहुत अच्छा है अच्छी सास मिली कुछ दिनों के बाद सास कहती है कि बहू रानी इस घर को हमने बहुत संभाला अब तू संभाल रसोई देख चौका देख घर का काम कामधाम देख वो कहती अच्छी बात है सासू जी देखती है अब बेचारी काम देखती है उसमें कुछ थोड़ी न्यूनता रह जाती है गलती हो जाती है तो सास फटकारती कुछ दिन बहू जो है सुनती है सास की बात तब तक जब तक कि पति अपने बच में न हो जाए और जब पति बस में हुआ तो सास को फटकारने लगे अब सासू अपने पति से कहती है बहू के ससुर से कि ये बहू क्या तो मिर्चा है इसकी वाणी ऐसी करकशा है कि दिल दि, दुख जाता है तो वो ससुर पहचान समझाता है कि देखो पराय घर की लड़की है सीख जाएगी चिंता मत करो और प्रेम से रखो खूब समझाता है लेकिन बार बार अपनी स्त्री के कहने से जो पिता है वो पुत्र को बुला के कहता है कि बेटा तू अपनी बहू को संभाल वो तेरी मां का अपमान करती है तो बेटा कहता है कि पिताजी आप भी मां को संभालिए माँ को आप भी समाय अब दोनों में मतभेद हो जाता है और एक दिन पिता पुत्र से बुलाकर कहता है कि तुम बहू को लेकर अलग हो जाओ होता है कि नहीं होता क्यों भाई बहू को क्यों लाए थे बेटा को क्यों पैदा किया था अपने सुख के लिए ये हमें सुख देगा जब वो सुख की जगह दुख देने लगता है तो हमारा उससे प्रेम नहीं रहता आत्मनस्तु काम आए पुत्र प्रेम भगवती आत्मा के लिए पुत्र प्यारा होता है पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं होता तो उस आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया परम प्रेमास्पद आत्मा का अनुभव करने से फिर किसी और सुख की आवश्यकता नहीं रहती एकाग्रचित से बिना साधन का ये सुख और बिना साधन के सुख मिलता है इसका उदाहरण मिल जाता है गाड़ी नींद में जब आप गाड़ी नींद में सो जाते हैं तो वहां न शब्द है न स्पर्श है न रूप है न रस है न गंध है कुछ भी नहीं, नहीं लेकिन आप बड़े आराम से सोचे इस सुशुक्ति के लिए आप सब कुछ छोड़ देते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं संगीत के हाल वर्ग के भारत के बड़े बड़े संगीतज्ञ बुलाए गायक बुलाए बात बजाने वाले बुलाए और सभा जुटी और उसके बाद एक से एक संगीतकार अपना संगीत सुनाने लगे सुनते सुनते फिर आलस्य आने लगता है जब जहाई लेता है फिर घड़ी देखता है कहते तो भाई अब तो सुनाई सब कुछ छोड़ के घर में जाता है अपने बिस्तर में लेटता है और अगर स्त्री आके कुछ बात करने लगती है तो उससे वो मुंह फेर देता है और नींद सो जाता है वहां कौन है जो सुख पहुंचा रहा है उठने पर कहता है आज मैं सुख से सोया कि कुछ पता ही न रहा तो वो जो सुख है वो बिना साधन का सुख है अंतर इतना है कि उसमें अज्ञान है अज्ञान न होता कि मुझे कुछ पता न रहा तो वो सुख जो है सहज सुख उस अज्ञान को निवारण का निवारण कर दिया जाए तो फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है इसलिए श्रीमद भागवत में आया है और दूसरे ग्रंथों में भी कि कहीं सुख नहीं है कहते हैं किसी राजा को यहां तक कि इंद्र को न सुखम न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्त विरक्त मुनेर एकांत जीवी कहते हैं इंद्र को वो सुख नहीं है चक्रवर्ती सम्राट को वो सुख नहीं है सुख यदि है तो एकांत जीवी विरक्त को वो सुख है तो मैं वह सुख चाहता हूं राजा और पिताजी कहते हैं ग्रस्त सम में जाओ तो मैं आपसे पूछने आया हूं बोले आप अपने आप को सुखी मानते होंगे लेकिन आप भी सुखी नहीं आपके पिता निमी थे निमी ने यज्ञ करने का निश्चय किया तो उस यज्ञ में सब संभाल एकत्र कर दिया बसे जी को बुलाया कि महाराज हमारा यज्ञ संपन्न कराइए बसेठ जी ने कहा कि इस स्थिति में तो हम खाली नहीं हैं। हमने कई दूसरी जगह अपना समय दे रखा है आप थोड़ा समय बदल दीजिए या किसी दूसरे से करा दीजिए बोले आप हमारे पुरोहित होकर हमारी बात नहीं मानते तो दोनों एक दूसरे को साफ दे देते कि दोनों दोनों मर जाओ अंत में भगवती की कृपा होती है तो वो जो निमी है वो फिर जीवित होता है और निमेश में आकर निवास करता है इसलिए कहते हैं निमी आंखों में जो पलक झुकती है ना वो निमी के कारण जाते तो वहां भी दुख है आप भी दुखी हैं तो इस पर राजा जनक ने कहा कि महाराज भाई ये बात सही है लेकिन जब तक हम में, हम हम इसमें अहमता ममता रखते हैं जब तक हमारी ममता है तब तक हम इससे दुखी हो सकते हैं अगर हम इससे अहमता ममता का त्याग कर दें तो राज्य में रहते हुए भी हम सुखी हो सकते हैं इसलिए भगवत गीता में आता है कर्म नहीं बहि संसि आस्थिता जनकादया कर्म से ही सं जनकादि को सिद्धि प्राप्त हो गई संसार में रहते हुए भी यदि कोई संसार से अनासक्त हो जाए तो उसको संसार का दुख नहीं होता इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भाई कितना ही गहरा पानी हो नाव उसमें तैरती रहेगी डूबेगी नहीं शर्त यह है कि नाव में पानी ना हो अगर नाव में पानी आएगा तो डूब जाएगा और अगर नाव में पानी नहीं होगा तो वह तैरती रहेगी तो संसार में आप रहिए लेकिन अगर अहंत मनता से रहित होकर रहिए ये शरीर मैं हूं और शरीर के संबंधी मेरे हैं इस तरह की भावना आप अगर रखते हैं तो आपके भीतर संसार आ गया और अगर आप इसको नहीं रखते तो संसार आपके भीतर नहीं है आप उसमें तैरते रहिए तो आवश्यकता है कि इससे उनता का संबंध न हो और जनक जी के जीवन में ऐसा आता भी है एक बार कोई महात्मा आए तो महात्मा का सत्संग होने लगा सत्संग का भी बड़ा अद्भुत सुख होता है आपने सुना होगा रामचित मानस में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक रंग सात स्वर्ग अपवर्ग सुख एक अंग दरियलाकर्ण हाँ। तू, मिली जो सुख नव संग स्वर्ग अपवर्ग का सुख तरो तराजू के एक पर्वे में रखा जाए और एक पर्वे में क्षणमात्र का सत्संग रखा जाए तो वो क्षणमात्र के सुख के बराबरी स्वर्ग अपर का सुख भी नहीं कर सकता एक बार विश्वामित्र में और बशिष्ट विश्वामित्र में और बशिष्ठ में इस बात का विवाद हो गया विश्वामित्र बोले कि तब बड़ा बसिष्ठ जी बोले कि सत्संग बड़ा तो उन्होंने कहा कि अब इसमें निश्चय कौन करे तो शेष नाग के पास थे। शेष नाग से कहा कि जरा हमारे दोनों के बीच में आप न्याय कर दीजिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि तब बड़ा और बसिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा हो इनमें से कौन बड़ा है आप बताइए तो शेष जी ने कहा कि हमारे माथे में धरती है बहुत ज्यादा वजन है सोचने की शक्ति नहीं है आप इसको जरा धारण कर दीजिए थोड़ी देर के लिए तो पूरी शक्ति तपस्या तब की विश्वामित्र जी ने लगा दी धरती एक इंच भी नहीं उठी और लव के सत्संग का सुख बसंठ जी ने लगाया धरती ऊपर उठ गई बोले आप बताइए कब बताएं क्या निश्चय हो गया तो ये जो सत्संग है वो बहुत सुख की बात है सारे सुख इसके सामने कुछ नहीं है कभी कभी मूर्ख लोग जो है इससे वंचित हो जाते हैं एक सेठ था वो सत्संग में बैठा था बड़ा आनंद आ रहा था इतने में मुनीम आ गया कान में बोला कि इस समय चांदी सस्ती है अगर आप खरीद ले तो काफी नफा हो जाएगा अब उसका मन सत्संग में नहीं जगा उठा वो बाजार में जाके चांदी बहुत सी खरीद ली लेकिन संयोग की बात है चांदी और सस्ती हो गई तो बेकार गया जो कुछ उसने पैसा कर, किया था वो और निकल गया तो सत्संग को छोड़ के जाने से कभी कभी ये भी हो जाता है <laughs> तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग में महात्मा लोग आए थे बड़े बड़े ज्ञानी आए थे सत्संग आए थे संन्यासी आए थे जनक जी भी वो सत्संग में पहुंचते थे रोज वेदांत का पाठ होता था एक दिन क्या हुआ कि महात्मा आके बैठ गए महात्मा जी जो सत्संग कराते थे वो भी विराजमान हो गए जनक जी के आने में देर हुई तो महात्माओं ने कहा कि आप सत्संग प्रारंभ कीजिए बोले जनक नहीं आया तो उनके मन में संदेह हुआ कि महात्मा जी हमारे जो गुरु हैं उनके मन में कुछ लोग आ गया राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं शायद इनको कुछ लोभ होगा कि कुछ पैसा मिल जाएगा तो क्षेत्र चला लेंगे या, या बना लेंगे कुछ ना कुछ रहता है तो उनके मन में संदेह हो गया गुरुजी जान गए इतने में जनक आए दूसरे दिन की बात है गुरुजी ने माया रखी तो उस माया में ये हुआ एक ने आके जनक जी से कहा कि सत्रु ने नगर घेर लिया है जनक जी ने कहा कि हम सत्संग के बाद बात करेंगे जाओ बोले अब दूसरा फिर आया बोले सत्रु की और हमारी सेना की लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में सत्रु की सेना जीत गई और वो नगर में प्रवेश कर गई फिर कहा कि उसमें नगर में आग लगा दी मिथिला जल रही है जनक बोले मिथिलायाम नक धक चलो मिथिला के जल्दों जल जाने पर भी मेरा कुछ भी नहीं जला है अब वो आग जो है यहाँ आई तो ये जो सन्यासी थे इनकी कुटिया थी छोटी थोट छोटी इनको ये लगा कि हमारा कमंडल न जल जाए हमारे कपड़े न जल जाए लंगोटी न जल जाए ये दौड़े सत्संग छोड़ के तुम तो महात्मा जी ने वो माया रची थी वो शांत हो गई उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन तुम दौड़ पड़े और उसने इतना बड़ा राज्य होने पर भी कुछ नहीं छोड़ा इसलिए ये समझो कि ये पात्र है और तुमको पात्र हो तुम में वो बात नहीं बिना वैराग के संन्यास का कोई अर्थ नहीं है एक योग योगवासिष्ठ में एक चुड़ाला का उपाख्यान आता है महर, ये शिखर ध्वज नाम के एक राजा थे चुड़ाला उनकी स्त्री थी रानी थी बड़ी सुंदरी थी रूपवती थी गुणवती थी राजा उसमें बहुत आसक्त था और चूड़ाला जो है वो ज्ञानी थी योगिनी थी तो वो चाहती थी कि हमारे पति को कुछ ज्ञान हो जाए वैराग्य हो जाए तो उसने अपने जो मंत्री थे और जो उनके पास बैठने वाले थे उनको समझाया कि इनके सामने वैराग्य की बात करो संसार की निस्वारता की बात करो तो सब लोग करने लगे सुनते सुनते राजा को परम वैराग्य हो गया वो राज छोड़ के निकल पड़ा उसने चूड़ाला से भी नहीं पूछा और घोर जंगल में जाकर पर्णकुटी बनाकर वहां पर तपस्या करने लगा चूड़ाला ने देखा कि इसको वैराग्य हो गया तो वो योगिनी थी आकाश मार्ग से वहां पहुंची देखा कुटिया में राजा बैठा है कद दूल कर खाता है और तपस्या तो कर रहा है तो उसने एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया वो ब्रह्मचारी बनकर गया, गई ब्रह्मचारी का उन्होंने स्वागत किया फिर सत्संग होने लगा राजा से पूछा कि आप यहां कैसे आए बोले हमने राज का त्याग कर दिया क्योंकि राज में हमारी ममता थी बंधन था उस बंधन से हम मुक्त हो गए उन्होंने कहा अभी तुम बंधन से मुक्त नहीं हुए हो जैसे महल में तुम्हारा अनुराग था वैसे तुम्हारी पर्णकुटी में अनुराग है और जैसे तुम्हारा वस्त्र भूषण अलंकार में राग था वैसे अपने दंड कमंडल में अनुराग मृगचर्म में अनुराग तो ऐसी स्थिति में विषय बदल जाए बदल जाए लेकिन आपकी अहंता ममता तो नहीं बदली अहंता ममता कैसे बदलेगी, बदलेगी। तो चुड़ाना ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया उस ज्ञान के उपदेश से वो मुक्त हो गया और फिर उसने कहा कि अब चाहे राज में जाओ चाहे वन में रहो दोनों बराबर है इसी तरह से जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है उसके लिए सब कुछ बराबर हो जाता है उसके लिए न कर्म से कोई प्रयोजन है न कर्म के त्याग से प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कर्मण कर्म या पश्य अकर्मणित कर्म समुद्धिमान मन संयुक्त सर्व कर्मकृत जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है युक्त है और समस्त कर्मों को करने वाला या समस्त कर्मों को काटने वाला बजाता है तो कर्म में अकर्म कैसे देखना कर्म में अकर्म ऐसे देखना है कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से जो भी चेष्टाएं हो रही है उन चेष्टाओं का मैं साक्षी मैं कर्म नहीं कर रहा हूं गुणा गुण इस वर्तन से गुण गुणों में वर्त रहे हैं इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ में जा रही हैं इंद्रिया भी गुणों का सतगुण रजोगुण तमोगुण का कार्य है और विषय भी रजोगुण सदोगुण सतगुण और तमोगुण का कार्य है तो ये आपस में जा रहे हैं मेरा इससे कोई संबंध नहीं है ऐसा जो जानता है वो कर्म में अकर्म देखता है और जो अपने आप को कर्ता मानता है और सोचता है कि हम कर्म न करें तो कर्म न करना भी कर्म हो जाता है जैसे हाथ खोलना कर्म है वैसे मुट्ठी मान, मानना भी कर्म है आंख खोलना जैसे कर्म है वैसे आंख मूंदना भी कर्म है आप कहते हैं हम कर्म नहीं करेंगे आप बैठ गए आप घर में बैठे हैं और कोई अतिथि आ गया गुरु आ गए कहा हम कर्म नहीं करेंगे तो आप बैठे रह गए उन, उनका स्वागत नहीं किया तो ये अकर्म हो गया विकर्म हो गया तो कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति है आत्मा में तब तक कर्म का कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता तो ये जो भ्रांति है ये कृत है स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविकता जो है हमारी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है आप देखिए इसमें उदाहरण आता है राजा कर्ण का उदाहरण आता है इसमें कथा आती है श्रीमद भागवत में भी कथा आई है कि ये जो कुंती है ये सूरसैन की कन्या थी। कुंती भोज ने अपनी पुत्री के रूप में इसको मांग लिया तो कुंती भोज राजा के यहां कुंती रहने लगी वहां क्या हुआ कि एक बार दुर्वासा मुनि आए दुर्वासा मुनि की इस बालिका ने खूब सेवा की चातुर्मा से वो रहे बराबर उनकी सेवा में लगी रही तो कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उनको एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र से तुम जिस देवता को बुलाओगी वो आएगा और तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा दुर्वासा जी अगर वरदान देकर चले गए चले गए तो गुलती ने सोचा कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका हम प्रयोग करके देख लें सच्चा है कि झूठा है तो उसने जैसे ही सूर्योदय हुआ सूर्य नारायण का आवाहन कर दिया मंत्र से तो सुंदर रूप धारण करके सूर्य आ गए और उन्होंने हमको क्यों बुलाया बोले मैं तो मंत्र की परीक्षा लेने के लिए बुलाया बोले नहीं देवताओं का दर्शन अमोघ होता है वो कुछ देकर जाते हैं हम तो उनको पुत्र देकर जाएंगे उन्होंने कहा कुंती ने कहा कि महाराज हम कन्या है ऐसी स्थिति में आप कैसे अनर्थ की बात कर रहे हैं हम आप से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना करती हैं कि आप लड़ जाइए बोले अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी हमको पुत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं दोगी तुम तो हम दुर्वासा को भी साफ दे देंगे और तुमको भी दे देंगे तो कुंती मान गई तो सूर्य ने गर्भाधान किया बोली कि महाराज अब हम कन्या है क्या होगा बोले तुम अक्षत यो नही रहोगी तुम्हारा कन्यात्व तो अब्याहत होगा तो उसके पेट में बच्चा आया कुछ है कुछ समय के अच्छा मा, माता पिता को उसने बताया नहीं उसकी एक सेविका थी वो सब जानती थी कुछ काल में बालक का जन्म हुआ कवच कुंडल उसके हाथ में उसके शरीर में स्वाभाविक थे वो बड़ा सुंदर बालक था उसको देख के ममता हुई कुंती के मन में क्या करें लेकिन लोक लज्जा से वो कह नहीं सकी अंत में उस धाय के परामर्श से एक लकड़ी की पेटी बनाकर उसमें उस बालक को रखा और रख के भगवती से प्रार्थना की कि मां इस बालक की रक्षा तुम करना अब हम तो इसको छोड़ रहे हैं इसको आप जीवित रखिएगा ये मरने ना पाए इसको आप दूध पिलाइएगा आप सब कुछ कीजिए। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं एक कथा आती है एक ब्राह्मण दंपति थे बहुत निर्धन थे उनकी पत्नी के पेट में बच्चा आया और एक जंगल में उसका प्रसव हो गया अब उसका कैसे पालन करें अपने रोज मुश्किल से खाते से भिक्षा लेकर तो उन्होंने उसके गले में भोजपत्र में एक मंत्र ले के बांध दिया और चले गए उस जंगल में छोड़ दिया ये न सुरीकृता हंसा सुखास्तरित कृता मयूराश्चित ये नती रक्षा विधास्ती जिस परमात्मा ने हंसों को सफेद बनाया और जिसने तोते को हरा बनाया और जिसने मोर के पंख में चित्रकारी की वो परमात्मा तेरी रक्षा करे ऐसा लिख के भोजपत्र में उसकी ताबीज बनाकर गले में बांध दिया और वो चले गए इसके पश्चात क्या होता है कि भगवान नरसिंह उस बालक की रक्षा के लिए आ गए छोटा सा बालक था कोई जानवर खा सकता था तो नरसिंह भगवान उसके पास बैठ गए उनके डर से कोई उसके पास नहीं आ सका इतने में एक राजा आखेट खेलते हुए आया तो सिंह के बलचिन्ह को देख के वहां पहुंचा जहां वो बालक था भगवान नरसिंह तो अंतर्धान हो गए बालक को देख के राजा अपना उसको लेके राज्य में आ गया और उसका पालन पोषण किया जब बड़ा हुआ तो केवल दूध पीता था कुछ खाता नहीं था तो उसका उपनयन संस्कार किस रौ, किस रूप में किया जाए ये ब्राह्मण है कि छत्तीस है कि वैश्य है इसका पता लगाने के लिए फिर वही उस बाले को ले गए बारह साल हो गया था और वो दंपति जिनका ये बालक था वो भी लौट के बारह साल में आए कि देखें परमात्मा ने उसकी रक्षा की कि नहीं की तो राजा उस बालक को लेके आया वो दोनों वहां पर ते ब्राह्मण ब्राह्मणी उन्होंने पूछा कि आप इस बालक को लेके आए कौन है बोले इसका पता नहीं हमको यही मिला था बोले ये बेटा हमारा आया बोले इसमें प्रमाण क्या है का इसके गले में कुछ बंधा आप देख लो तो वो पताबीज खोली गई भोज पत्र में यही लिखा था ये न शुक्ली कृता हंसा सुखांश हरि कृता मयूरा चिथिता ये नती रक्षा हम तो वो समझ गए कि ये ब्राह्मण है फिर उनका उपनयन संस्कार हुआ को नरसिंह भगवान के परम भक्त हुए उन्हीं का नाम श्रीधर स्वामी हुआ जो श्रीमद् भागवत के टीकाकार माने जाते हैं और उन्होंने गीता पर भी टीका लिखी है मोह विद्वान से तो ये लिखा है कि श्रीधर जो है भागवत के रहस्य को जानते हैं, व्यासो वेद् सुखो वेद् राजा न वेद् नवेदि श्रीधर सकलम वेत्तीसाद था कहते हैं ब्यास जानता है भागवत के रहस्य को सुखदेव जानते हैं राजा जानता है या न जानता नहीं कह सकते लेकिन भगवान नरसिंह के प्रसाद प्रसाद से श्रीधर सब कुछ जानते ऐसे श्रीधरस स्वामी की रक्षा भगवान ने की इसी तरह से कुंती ने इस बालक की रक्षा भगवती तुम करना ये प्रार्थना करके एक काठ की पेटी बना के नाव जैसी बना के उस बालक को रखा ऊपर से बंद कर दिया और छोड़ दिया तो उसको बहते हुए एक सूत ने जो अपने रथ के गोलों को पानी पिलाने के लिए नदी में आया था देखा तो वो पेटी पकड़ी और पकड़ के उसमें खोला तो उसके में सुंदर बालक दिखाई पड़ा उस बालक को उसके कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपनी स्त्री राधा को दे दिया राधा उसका पालन पोषण करने लगी बड़ा हुआ तो ये कर्ण अपने आप को राधे समझने लगा था कौन थे लेकिन राधे समझने लगा इसी तरह से ये जो शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है ये अपने आप को जीव मानने लगा शरीर नदी मन बुद्धि के संयोग से तो इसमें जीवत्व का आरोप हो गया, गया इसी को एक दोहे में कहा गया है जो अविकृत कौंते में राधा पुत्र प्रतीत चिदानंद गण ब्रह्म में जीव भावी जैसे कौन कौनते जो है अभी कौन कौनते में कोई अंतर नहीं है, लेकिन राधा पुत्र की प्रती हो रही है मैं राधे हुए जिस समय उसको ज्ञान हो जाएगा मैं कुंती पुत्र हूँ तो राधे भाव मिट जाएगा इसी तरह से जब ज्ञान हो जाएगा तो जीव भाव मिट जाएगा तो जीवत्व तो इसमें आरोपित आरोपित वस्तु की निवृत्ति तपस्या से नहीं होती कर्म से नहीं होती वो ज्ञान से होती है तो वो ज्ञान जिसमें है वो चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे उसके लिए कुछ भी अकारी नहीं है तो मैं इसी भाव से संसार में रहता हूँ संसार में राज करते हुए भी मैं राज से अनाशक्त हूँ शरीर में मेरी आत्मबुद्धि नहीं है मैं अपना ब्रह्मानंद में ईश्वर निमग्न रहता हूं इसलिए मुझे विजय कहते हैं तो तुम भी इसी तरह से अपने आप को जानो तो कहने का मतलब यह है कि जो अधिकारी है जिसको ज्ञान हो गया है वो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यासी है संन्यासी दो प्रकार के होते हैं एक अलिंग संन्यास एक लिंग संन्यास लिंग संन्यास वो है दंड कमंडल रखकर संन्यासी हो जाते हैं और दूसरे गृहस्थ आश्रम में भी रहकर गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देते हैं और परित्याग में कैसा मन से परित्याग कि मैं मेरा छोड़ दो तो घर में बैठे संन्यासी और मैं मेरा ना छोड़ो तो घर छोड़ के भी कहां संन्यास इसलिए इस मुख्य बात को पकड़ो कि ये ममता अहंता जो है इसी का त्याग करना है बाहर से त्याग नहीं हो सकता तो यही कहने का मतलब है हम चातुर्माश कर रहे थे दिल्ली में तो लोगों ने कहा कि महाराज गृहस्थ आश्रमी भी मकान में रहता है पक्के मकान में रहता है और तुम भी मकान पक्के मकान में चातुर्माश कर रहे हो तुम में और गृहस्थ में क्या अंतर है हमका अंतर यह है कि जो गृहस्थ है वो समझता है कि मेरा मकान है मैं समझता हूं कि धर्मशाला है थोड़े दिनों के लिए आया हूं और जब जाऊ इच्छा होगी चला जाऊंगा इससे उसका मेरा कोई संबंध नहीं तो ममता जब तक रहती है तब तक आसक्ति रहती आप आप नहीं नहीं है आप देखिए आप जब नई नई गाड़ी खरीदते हैं मोटर खरीदते हैं तो ड्राइवर से कहते हैं कि ऐसी चलाओ कि खर्च खोट न लगे अगर खरवट लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी बड़ी सावधानी से गाड़ी चलवाते हैं आप खूब उसको साफ करवाते हैं रखते हैं उसको लेकिन अगर आप उसको बेच दें, दूसरे की हो जाए तो खड्डे में गिरें क्योंकि वो आपकी नहीं है तो जो ममता है अहंता है उसका त्याग करो ये बात सुखदेव जी को राजा जनक ने समझाई उससे वो लौट के वहां से अपने पिता के यहां गए फिर पिता की इच्छा के अनुसार गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार किया लेकिन उसमें आसक्त नहीं हुए और अंत में अपनी संतान को उत्पन्न करके कन्या भी उत्पन्न हुई उन सबको सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करके फिर स्वयं वहां से विरक्त हो गए सर्व सिद्धि से संपन्न होकर आकाश गमन करने लगे इस तरह से सुखदेव जी ने अंत में संन्यास लिया जब परिपूर्ण पक्की स्थिति हो गई इसलिए गीता में कहा संस कर्मयोग निश्च्रेयस करा बहु तय कर्म संन्यास कर्मयोग भी शिक्षित हे अर्जुन संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य के कल्याण के साधक है लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है तो वहां सिर्फ मधूदन सरस्वती स्वामी ने कहा है अनधिकारी के साथ कर्म संन्यासार कर्मयोग विशिष्य थे अनधिकारी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास की अपेक्षा अधिकार का संपादक होने के कारण कर्म, कर्मयोग श्रेष्ठ कर्मयोग कर्म से बंधन होता है लेकिन सकाम कर्म से बंधन होता है अगर आप कर्म करके उसका फल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। सब कुछ करके भी भगवान को अर्पित कर दें और फल की आकांक्षा न रखें तो वो कर्म आपके बंधन का हेतु नहीं होगा वो बंधन से मुक्ति का हेतु बनेगा चित्र को शुद्ध कर देगा इसलिए कर्म जो है वो बंधन का कारण तभी बनता है जब काम कामना पूर्वक किया जाता है जब निष्काम भाव से कर्म किया जाता है भगवत पाद पंकज समर्पण बुद्धि से किया जाता है जगदम्बा के चरणों में अर्पित करने की बुद्धि से किया जाता है तो वही कर्म मनुष्य के कल्याण का साधक हो जाता है तो ये बात श्री सुखदेव जी के द्वारा सिद्ध हुई तो यहाँ भी सुखदेव जी अंत में संन्यासी होते हैं और वो जो पहले सुखदेव जी हैं जो श्रीमद भागवत के सुखदेव जी हैं वो तो गर्भ ही से नहीं निकले तो सोलह वर्ष तक माँ के पेट में ही रहे क्योंकि उन्होंने देखा कि माँ के पेट में ज्ञान हो जाता है पांचवें महीने में जो बालक है आप देखिए जो बालक माँ के पेट में रहता है उसका सिर नीचे रहता है पैर ऊपर रहता है तो एक तरह से उसका शीर्षासन लग जाता है तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसकी तो उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है कि इतने जन्म हो गए अभी तक हम संसार में पड़े हुए हैं बार बार माता के उधर में आना पड़ रहा है अब हम जब निकलेंगे तो बिना भगवान का भजन किए और कुछ नहीं करें करेंगे इसलिए हम लोग तो ये कहते हैं कि जन्म से सब हिन्दू हैं और जितने भी मत मजहब हैं वो बाद में अपने मत मजहब में लेते हमारे यहां तो जो पेट में बालक रहता है तभी भगवान के भजन का संकल्प कर लेता है जो भगवान के भजन के संकल्प से पैदा हुआ है वो हिंदू धर्म को मानने वाला है भूल से इधर उधर चला गया है तो उसका ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए तो वो अपने रास्ते पे आ जाता है इसलिए हम लोग किसी से भेदभाव नहीं रखते सब में आत्मा है सब में परमात्मा है और सब लोग भगवान के भजन के अधिकारी हैं अलग है साधन सबके अलग अलग है शास्त्र के अनुसार वो लोग अपना अपना साधन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो कहने का अभिप्राय यह है कि कर्म बंधन से छूटने का उपाय यही है कि निषिद्ध कर्मों का त्याग करके निषिद्ध कर्मों का तो स्वरूप था त्याग कर दे और जो बीत कर्म है उसको कामना का त्याग करके अनुष्ठान करे तो वो कर्म जो है हृदय को पवित्र कर देता है तीव्र जिज्ञासा होती है और इच्छा होती है पर ब्रह्मिट सदगुरु की शरण में जाकर वेदांत का श्रवण मन निर्ध्या करता है और तत्व ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है और जो जीवन मुक्त हो गया वो चाहे सफेद कपड़े में रहे तो गिर अवस्त्र पहने रहे तो दोनों बराबर रहते हैं दोनों मुक्त के अधिकारी होते हैं इसी तरह से जो नारियां हैं वो भी भिक्षुणी बने दंड कमंडल धारण करने ये जरूरी नहीं है जैसे देव को ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर से अपने आप को अलग समझने लगी और मुक्ति को प्राप्त हुई श्रीमद भागवत ने उसकी कथा है तो जो जहां है जिस रूप में है उसी रूप में तत्व ज्ञान प्राप्त करके अपने हृदय को शुद्ध बनाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष पदवी को प्राप्त करें ये सुखदेव जी और जनक जी के संवाद से से होता है आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं श्री जै राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सात लाए अरुले चलोगे जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद दामो धरमाध बेटी हे कृष्ण हे या दव हे सखेती कृष्ण गोविंद गो हरे मुरारे हे नाम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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गो हत्या हर हर महा